विवेक चूड़ा मणि बोधोपलब्धि गुरुवचना श्रुति परम प्रमात्मगम्य समयुक्त प्रशमितक सहितात्मा क्वित चला कृतिरात्मनिष्ठ इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन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 और कुछ देर तक परब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमय स्थिति से उठकर कर ये वचन बोला बुद्धिर्वनस्टा गलिता प्रवृत्तिर्ब्रत्मनोरेकतयाधिगत्या इदम न जानेप्यनिद न जाने किम वाक सुखमस्तपार अहो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 चा वक्त अशक्यमेवसा मंत न वा शक्य स्वानदापूरपूरतरब्रह्मा बुधिर्वैभव अंभो राशिविशेण वार्षिशिलाम भजन मे मनोजस्या शुभवे विलिन्नमत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 वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता क्वतानी जगत अझुन मृष्ट नास्तिक वह संसार कहाँ चला गया उसे कौन ले गया यह कहाँ लीन हो गया अहो बड़ा आश्चर्य है जिस संसार को मैं अभी देख रहा था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 नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्सुत नित्यादयानंदरसस्वूपिणे द्या भुंने सदा पारदयांबुध यकटाक्ष श्रिका पातधूतम प्राप्तवाहम खंडम हम अखंड वय भावानंदमात्मा पदम अक्षय चणात जिनके कृपा कटाक्षरूपचंद्र के, चंद्र के स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार प्राप्त श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंद में अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है उन संग्रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद स्वरूप अति महान और नित्य अपार दयासागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्त भवग्रहात नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम तद अनुग्रहात उन श्री गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूँ कृतकृत्य हूँ संसार बंधन से रहित हूँ तथा नित्यानंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ असंगोहम अनंगोहम अलिंगोहम भंगम सुग्रू प्रशांतोह तो अनोह अंता तो चिरंतन मैं असंग हूँ अशरीर हूँ अशरीरी हूँ अलिंग हूँ और अक्षय हूँ तथा अत्यंत शांत अनंत अतांत निरीह और पुरातन हूँ अकर्ताह अभोक्ता हम अविकारोह अक्रिय हूं, शुद्ध बोधस्वरूप केवलोहम सदाशिव मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ अविकारी हूँ अक्रिय हूँ शुद्ध बोधस्वरूप हूँ एक हूँ और नित्य कल्याण स्वरूप हूँ दृष्टो श्रोतुर्वक्तु कर्तुर्भोक्तुर्विभिन्न एव निरतरसी पूर्णबोधात्मा द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता मैं इन सभी से भिन्न हूँ मैं तो नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग और पूर्णबोधस्वरूप हूँ नाहिदम ना मद्युभरवभासक परम शुद्धम बाह्याभ्यर शून्यम पूर्णम ब्रह्मा द्वितीय में हम मैं नूं न वह हूँ बल्कि दोनों स्थूल सूक्ष्मजगत् प्रकाशक बाह्याभ्यंतरशन्य पूर्ण अद्वितीय और शुद्ध ही हूँ निरूप मननादिविदे कल्पना दूरनंदक सत्यम ब्रह्म द्वितीय में हम जो उपमारहित अनादित मैं यह, वह, आदि की कल्पना से अत्यंत दूर है वह निनंद सत्य और अदिति ब्रह्म ही मैं हूँ नारायणोहम नरकांतकोहम पुरातकोहम पुरशोहमेश अखंड बोधोह अशेष साक्षी निरस्वरोम निरहम च निर्म मैं क्षीर साई नारायण हूँ नरका सुर का विघातक हूँ ्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ परम पुरुष हूँ और ईश्वर हूँ मैं अखंड बोधस्वरूप हूँ सबका साक्षी हूँ स्वतंत्र हूँ तथा अहमता और ममता से रहित हूँ सर्वे सुबूते स्वमेव संस्थित तो ज्ञानात्मनाश्रया सन् भोक्ता भोग्यम स्वयमें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 उत्पद्य माया मृत विभ्रत मुछ अखंड आनंद समुद्र में विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती है थोलादिभा मई कल्पिता भ्रमान आरोपिता लोक काले यथा कल नरव निस्कल निर्विकल्पे जैसे निस्कल हानि वृद्धि शून्य और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प वर्ष आयन उत्तरायण दक्षिणायन और ऋतु आदि का विभाग नहीं है उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल स्फुरण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है आरोपितम नाश्रेय दूष कदापिमति दोष दूषित नौत्यो सर भूमिभागिका वारी महाप्रवाह बुद्धिदोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती जैसे मृग तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय उमि खंड को तनिक भी गीला नहीं करता आकाशवल्ले पवितोह आदित्यवदभा विलक्षण हम आहार्यव्य विनिश्चल अंबोधिवत्वर्जिह मैं आकाश के समान निर्लिप हूँ सूर्य के समान अप्रकाश्य हूँ पर्वत के समान नित्य निश्चल हूँ और समुद्र के समान अपार हूँ न मे देहन संबंधो मेघे विहायस अतः कैं तो तमा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 न मे प्रवृत्ति नृत्ति सदकूप निरंसकस्य एकात्मको निबिडो निरंतरो न पूर्ण स कथम न मुझ सदा एकरस और निरवय की न किसी विषय में प्रवित्ति है और न किसी से निवृत्ति भला जो निरंतर एक रूप घनीभूत और आकाश के समान पूर्ण है वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है पुण्या पापा निरिंद्रिय निश्चेत सौ निर्विक निराकृते कुतुम्माखंड सुखानुभूत मित्र इंद्रिय चित्त विकार और आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप या पुण्य कैसे हो सकते हैं और अनन्वागतम पुण्य नानन्वागतम पापेन बृहदारक यह श्रुति भी ऐसा ही बदलाती है छया छाया स्पृष्टमृण वीत वृष्ट दुष्ट व्यक्तितरस तद्विल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 दीपक पर जैसे घर की सुंदरता, मलिनता आदि किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता जैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनके विलक्षण उनके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित एवं उदासीन है तनिक भी नहीं छू सकते रवेर यथा कर्ण साक्षी भाव बंधेर यथा वायसदाहकत्व रज्जो यथारोपित वस्तु संग तथा कूटस्थ चितात्मनों में मनुष्यों के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है और आरोपित सर्पादि से जैसे रज्जु का संग है वैसे मुझ कुट, कुटस्थ चेतन आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक है क्रियामाण नहीं वैसे ही आत्मा का साक्षी भाव भी दिशियों की अपेक्षा से स्वाभाविक है वह उसकी क्रिया नहीं है कर्ता